बात हमें वही दिखता है जो हमारी वासना में छिपा होता जो मौजूद है जरूरी नहीं कि हमने देखे। हमारी आंख उसी को देख लेती है जिसे हमारी वासना चाहती देखने में भी चुनाव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 चारों तरफ व्यक्ति भी होंगे पत्नी होगी पति होगी बच्चे होंगे मित्र होंगे लेकिन बस परमात्मा के अनेक छवि उसके प्रतिबिंब वो प्रमुख हो जाए वो केंद्रपथ हो जाए और सभी उसकी छाया हो जाए सभी उसकी प्रतिलिपिया हो जाए वही दिखाई पड़ेगा से सब गोण होता चला और ये इस घटना की सूचना के लिए ही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 उनके विचार की पद्धति मनोवैज्ञानिक जिसे गैस्टाल्ट कहते हैं ये गेस्टाल्ट की धारणा थोड़ी समझ लेनी जैसी जर्मनी में एक मनोवैज्ञानिकों का स्कूल पैदा हुआ वो तो गेस्टाल्ट साइकोलाज आप आकाश की तरफ देखें आकाश में बादल चल रहे हैं फिर हर आदमी सोचे कि उसे क्या दिखाई पड़ता है बादलों में वहां कोई भी नहीं लेकिन किसी को कृष्ण बांसुरी बजाते हुए दिखाई पड़ सकती वो गेस्ट हाल वो उस आदमी के भीतर छिपा है जो वो बादलों पर आरोपित करता है किसी को कोई फिल्म अभिनेत्री दिखाई पड़ सकती वहां सिर्फ बादल थे किसी को हाथी घोड़े छोटे बच्चों को हाथी घोड़े दिखाई पा सकते हैं राक्षस लड़ते हुए दिखाई पा सकते हैं, परियां उड़ती हुई दिखाई पा सकते हैं, और हर आदमी को अलग अलग चीजें उन्हीं बादलों में दिखाई पड़ से प्रोजेक्ट कर रहा है बादल तो पर्दे का काम कर रहा है और हर आदमी भीतर से अपनी कल्पना को आरोपित कर रहा है ये जो कल्पना का आरोपण है ये हमने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 लेकिन ये पहचानने के लिए तुम्हारी गृह आतुर था और धैर्य अपेक्षित अब हम इस सूत्र में प्रवेश करें यम ने कहा नचिकेता को संपत्ति के मोह से निरंतर प्रमाप करने वाले अज्ञानी को परलोक नहीं सोचता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 ना होने की तरह हो ना हो जाए ये यात्राएं विपरीत तो जिससे अभी बाहर की यात्रा सार्थक मालूम पड़ गई उसे परलोक में कोई भी अर्थ मालूम नहीं पड़े अर्थ देखने की उसकी तैयारी नहीं और वो विपरीत अर्थ देख रहा है आपने अगर बच्चों की किताबों में कभी ख्याल किया हो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 दोनों को एक साथ देखना बिल्कुल असंभव एक ही देख एक को ही देख पा विपरीत को एक साथ देखना असंभव परलोक भी इस लोक में ही छिपा है परमात्मा भी पदार्थ में मौजूद है कंकण में उसकी उपस्थिति लेकिन जब तक हम पदार्थ से मोहाविष्ट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 क्योंकि शंकर के पैर पर भी हम पत्थर पटते दें तो खून निकलता है शंकर भी पैर खींच लेंगे पत्थर भी शंकर को भी भूख लगती प्यास लगती पानी पीना पड़ता पर, परमात्मा पीने से काम नहीं चलता भोजन करना पड़ता पर, परमात्मा के खाने से काम नहीं चलता तो हमें दिक्कत होती है देखते कि याद भी कहता सब झूठ तो फिर इस झूठ का उपयोग क्यों कर रहा है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 और जब शंकर पैर को हटा रहे हैं तो पत्थर से बचने को नहीं हटा रहे हैं पत्थर में जो परमात्मा गिर रहा है उससे ही बचने को हट एक बहुत पुरानी बौद्ध कथा है एक बहुत भिक्षु ने अपने शिष्य को कहा कि सभी जगह एक का ही निवास उस युवक को बात जमी तर्क से पकड़ने आई। गुरु प्रभावी था सम्मोहित था युवक उससे उसने तो उसकी बात मान ली उसी दिन वो जा रहा था मार्ग से और एक हाथी पागल हो गया और महावत्न ने चिल्लाया कि हट जाओ लेकिन उस युवक ने कहा कि जब एक ही है सब, तो पागल हाथी में भी वही ब्रह्म विराजमान वो नहीं हटा हाथी पागल था पागल हाथी को तत्व का कोई भी पता नहीं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 के गुरु ने कहा कि हाथी ब्रह्म पागल था लेकिन वो महावत का ब्रह्म चिल्ला रहा था उसको तुमने क्यों नहीं सुना कि हट जाओ और तुमने अपने भीतर के ब्रह्म की आवाज क्यों नहीं सुनी जो कह रहा था कि हट जाओ हमें कठिन है क्योंकि एक जगत जिनको दिखाई पड़ रहा है उन्हें दूसरे जगत की भाषा को समझना बड़ा कठिन है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 उसको दिखाई पड़ता है लेकिन वो स्वयं दिखाई नहीं पड़ सकती शरीर देखने वाला नहीं वो दिखाई पड़ता है शरीर ऑब्जेक्ट है वो वस्तु पदार्थ विषय आत्मा बोध ज्ञान जागरूकता है चैतन्य दृष्टा को देखने का कोई उपाय नहीं तो हमें शरीर दिखाई पड़ता है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 वो जो वैज्ञानिक है वो आ सकते है याशीजनक है तीन जो कहते हैं उसको मानते वो जो प्रयोग करते हैं उसको मानते हैं आएंस्टीन टेबल पर रख जो जो जांच पड़ताल कर लेता उसको मानता लेकिन जो जांच पड़ताल कर रहा है वो जो भीतर से बैठ के सारी खोज कर रहा है उससे धीरे धीरे संबंध विच्छिन्न हो जाता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 जो है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता क्योंकि वो स्वयं देखने वाला है इसलिए तो दिखाई पड़ने का कोई उपाय नहीं ऐसा अभिमानी मनुष्य मेरे हाथों में बार बार पड़ता है मरता है केवल नास्तिक आस्तिक मर नहीं सकता ये संकत थोड़ी हैरानी होगी क्योंकि तो हम आस्तिक को भी मरते देखते उसके भी लाश को मरभट ले जाते लेकिन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 आप क्या कहते हैं इससे पता नहीं चलता आप कितना ही चिल्ला के कहे कि मैं आस्तिक इससे कुछ नहीं होता आप कितना ही कहे मेरा आत्मा में भरोसा है श्रद्धा है परमात्मा में इससे कुछ भी नहीं होता आप मंदिरों मस्जिदों में पूजा और प्रार्थना करें इससे कुछ भी नहीं होता मौत अगर डराती है तो आप नास्तिक वो ठीक ठीक पकड़ वहां है आस्तिक मौत से नहीं डरेगा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 तो मैं सिर्फ कपड़े बदल रहा हूं भारत में शायद कोई दूसरी स्त्री पति के मरने के बाद सदभा नहीं रही शारदा रही और जब स्त्री इफेक्टिव हुई और उन्होंने कहा कि चूड़ियां फोड़ डालो और वस्त्र बदल लो विधवा के तो शारदा ने इनकार करती तो उसने कहा कि रामकृष्ण कह गए हैं कि वो मरेंगे नहीं ये चूड़ियां मेरे हाथ पर रहेंगी और मैं सदवा के ही वेश में रहूंगी रामकृष्ण ने कहा कि मैं केवल वस्त्र बदल रहा हूँ आस्तिक के लिए मौत वस्त्र का परिवर्तन एक पुराने घर से जो जराजीर्ण हो गए एक नए घर में यात्रा पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़ों का पहन लेना या सारे कपड़ों को उतारकर बिना कपड़ों के रह जाना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 उसे प्राप्त करने वाला भी बड़ा कुशल कोई एक ही होता और जिससे तत्व की उपलब्धि हो गई ऐसे ज्ञानी महापुरुष के द्वारा शिक्षा प्राप्त किया हुआ आत्म तत्व का ज्ञाता भी आश्चर्य में परम दुर्लभ यम कह रहा है कि जो आत्म तत्व बोतों को सुनने के लिए भी नहीं मिलता ऐसा नहीं है कि सुनने के लिए नहीं मिलता लेकिन मैं सुन नहीं पाती बुद्ध के पास से भी गुजरते है तो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 जिनके पास आंखे वो मुझे देख और जिनके पास कान हो वो मुझे सुने नहीं वो आप ही जिससे आंख कान वाले लोगों के बीच बोल रहे थे कोई अंधे बैहरों के समूह में नहीं बोल रहे पर हम सभी का समूह अंधे बहरों का समूह जीसस को देखना मुश्किल है एक तो जीसस की देह वो तो सभी को दिखाई पड़ती और एक जीसस की आत्मा वो केवल उनको दिखाई पड़ती है जो परम शांत जो परम सुन जो परम ध्यान में लीन होकर देखते उनके लिए जीसस का वाह्य रूप मिट जाता है और उनके लिए जीसस का तेजस्व रूप उनका प्रज्ञारूप उनका ज्योतिर्मय रूप प्रकट हो जाता इसलिए तो जीसस के संबंध में दौरे मत होंगे एक तो अंधों का मत होगा जिन्होंने सूरी लगाई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 और वो कोई जीसस में समाप्त नहीं हो जाता वो आपके भीतर भी ईश्वर का पुत्र वैसा ही मौजूद है। ईसाई एक पादरी मुझे मिलने आए थे वो कहने लगे कि जीसस ईश्वर का इकलौता बेटा मैंने उनसे कहा कि सभी ईश्वर के इकलौते बेटे उन्होंने कहा कि सभी कैसे इकलौते बेटे हो जब भी उसका अनुभव होता है तो हरेक को ऐसा लगेगा कि मैं उसी धारा से आया हूँ वही बेटा उन्होंने कहा मैं उसी का स्फुलिंग उसी महाज्योति की एक ग्रंथ और जिसको भी ऐसा अनुभव होगा वो वो ऐसा ही अनुभव करेगा कि मैं इकलुट रहा मैं अकेला रहू क्योंकि अपनी में प्रती होगी दूसरे की कोई प्रती नहीं होगी उस क्षण में जगत मिट जाएगा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 पंडितों ने तो सूली लगवाई पंडित जो कि शास्त्रों की, की व्याख्या करते थे। पंडित जो पुरोहित थे मंदिरों के अधिकारी थे जो बड़ा मंदिर था जेरूसलम उसके महापुरोहित पुरोहित ने भी और महापुरोहित के पुरोहितों की कौंसिल ने भी जीसस को सूली की सहमति थी असल में उन्होंने ही पूरी चेष्टा की कि जीसस को सूली लगा दी जाए जिनको जीसस का जो तेरे में रूप दिखाई पड़ा वे थे जुलाहे मछुए ग्रामीण किसान भोले वाले लोग जिन्हें शब्दों का और शास्त्रों का कोई भी पता नहीं था उनको जीसस पर भरोसा है वो देख सके ऐसा बहुत माप होता है आपकी बुद्धि पर जितने ज्ञान की परत हो उतनी देखने की क्षमता कम हो जाती संसार अगर आज अधार्मिक ज्यादा है तो इसलिए नहीं कि दुनिया में अधार्मिक लोग बढ़ गए पांडित्य बढ़ गया और जितना पांडित्य बढ़ जाता है उतना परमात्मा से संबंध मुश्किल होने लगता है यंग कह रहा है कि जो आत्मतत्व तो बहुतों को सुनने के लिए भी नहीं मिलता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 उन्होंने गीता कंठस्थ भी कर ली तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता समझ बड़ी और बात है समझ का है अनुभव समझ का अर्थ है प्रतीति जो सुना उसकी प्रती भी हो जाए जैसे आपने सुना कि गुलाब के फूल में सुगंध सुन लिया ठस्थ कर ली और कोई भी पूछे तो आपको नींद में भी उठा के पूछे तो आप कह सकते हैं गुलाब के फूल में सुगंध लेकिन कभी वो सुगंध आपके नासा पोतों को न छू कभी वो सुगंध आपके हृदय में प्रवेश न किया कभी उस सुगंध ने आपकी श्वास को सुवासित न किया कभी उस सुगंध का कोई अनुभव न हुआ तो ये शब्द कि गुलाब के फूल में सुगंध ज्ञान तो बन जाएंगे समझ नहीं बन पाएंगे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 ज्ञान के विपरीत तर्क दिए जाते हैं समझ को छीनने का कोई उपाय समझ को कोई तर्क खंडित नहीं करता समझ सब तर्कों के तार उठ जाती है आपने आप को छू के देखा और पाया कि हाथ जल जाती दुनिया के कितने ही पंडित आपको समझाएं कि आप ठंडी है और तर्क दे आप कहेंगे कि तर्क रखो संभाल रखो क्योंकि मैंने आपको छू के देखा हाँ जल जाती है आपको आपके अनुभव से कोई भी डिगा नहीं सकता आपके ज्ञान से तो कोई भी डिगा सकता है ज्ञान की कोई जड़ें नहीं होती जंगलों में पीले रंग की अमरबेल फैल जाती ज्ञान वैसे ही उसमें कोई जड़ें नहीं होती वो दूसरे वृक्षों के सहारे और दूसरे वृक्षों का शोषण करने लगती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 यम की ये बात समझ में न आएगी क्योंकि गुरुओं की कोई कमी नहीं समझाने वालों का कोई अभाव नहीं सच तो ये है कि शिष्य कम पढ़ते, गुरु ज्यादा हैं, इसलिए तो गुरुओं में इतना उपद्रव चलता है एक दूसरे के शिष्य को खींचा टाने की कोशिश है, और एक गुरु के पास पहुंच जाए तो कहता है आप कहीं और मत जाए भूल के नहीं तो भट जाओ क्योंकि शिष्य इतने कम है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 असल में शिष्य बनने की झंझट में कोई नहीं पढ़ता सीधा गुरु बन जाता शिष्य बनने की झंझट से पढ़ क्योंकि शिष्य बनने का अर्थ मिटना अपने को खोना समर्पित करना निवेदित करना अपने को पहचना और मिटा देना तभी तो कोई सीखने में समर्थ हो पाता है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 कहते हैं कि बहुत दुर्लभ है वो व्यक्ति जो समझा सके उस को। दुर्लभ दो कारणों से एक तो ऐसा व्यक्ति खोजना बहुत मुश्किल है जो मिट गया हो और अगर ऐसा व्यक्ति मिल भी जाए तो ऐसे सौ व्यक्तियों में जो मिट गए वो एक ही समर्थ होता है समझाने में कि क्या हुआ ज्ञानी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 उसे दूसरों को भी उसकी प्रतिविज्ञा करा देनी बड़ी कुशलता की बात है तो जिन्होंने जन्मों जन्मो गुरु होने का संस्कार संग्रहित किया जेहनों की भाषा में जिन्होंने तीर्थंकर बंध जिन्होंने तीर्थंकर होने का बंद किया जन्मों जन्मों में संस्कार किया समझाने की कला जिनों ने सीखी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 उसका तो कोई कविता भी निर्मित नहीं हो सकता। उसको तो आकार कैसे दिया जाए निराकार की जब अनुभूति होती है तो कभी लाखों अनुभव शुद्ध व्यक्तियों को एक व्यक्ति गुरु हो पाता है तो गुरुओं की इतनी बड़ी भीड़ इसलिए चल पाती है चलने का कारण सदगुरु तो सभी एक होता है ये बड़े मज़े की बात है। और जब भी कोई सदगुरु होगा तो सभी तथा कथित गुरु उसके विपरीत हो जाए जीसस पैदा होगा तो सभी गुरु विपरीत हो जाए महावीर पैदा होंगे सभी गुरु विपरीत हो जाए बुद्ध पैदा होंगे सभी गुरु विपरीत हो जाए बुद्ध के समय के सभी गुरु बुद्ध के विपरीत होंगे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 एक बात में वो सहमत हो जाते आपस में उनके कितने ही झगड़े हों मैं सब झगड़े छोड़ देता इस संबंध में एकदम राजी हो जाते क्योंकि ये व्यक्ति सामूहिक रूप से उनकी जड़ काट देगा दुर्लभ है आश्चर्यमय है व्यक्ति जो इस गुण आत्मतत्व का वर्णन कर सके और उसे प्राप्त करने वाला भी कुछ कम कुशल नहीं क्योंकि जितना यह कहना कठिन है उससे कम कठिन इसे सुनना नहीं और है और जितनी कठिनाई इसको बताने में है उससे भी ज्यादा कठिनाई इसे सुन के समझ लेने में है तो कोई गुरु ही दुर्लभ होता है ऐसा नहीं सदगुरु ही कठिन होता है ऐसा नहीं सद शिष्य भी उतना ही दुर्लभ है और जब कभी कोई सद सदगुरु का मिलन होता है तो वहाँ अमृत की वर्षा हो जाती है इसलिए यम ने कहा कि सचमुच की नची के था हम चाहते हैं कि तुम्हारे जैसे पूछने वाले हमें मिला ये घड़ी नचिकेता के लिए भी परमानंद की थी ऐसा नहीं ये घड़ी यम के लिए भी गुरु के लिए भी परमानंद की थी बुद्ध को जब कोई सारी भक्त मिलता है, या महावीर को जब कोई गौतम मिलता है, या जीसस को जब कोई पीतर और जान मिलता है तो एक अमृत की वर्षा हो जाती है अल्पज्ञ मनुष्य के द्वारा बतलाये जाने पर और उनके अनुसार बहुत प्रकार से चिंतन किए जाने पर भी यह आत्म तत्व सहजी समझ में आ जाए ऐसा नहीं किसी दूसरे ज्ञानी पुरुष के द्वारा उपदेश न किए जाने पर इस विषय में मनुष्य का प्रवेश नहीं होता क्योंकि यह अत्यंत तो सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म इसलिए तर्क ऐसी अति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 वो भी भटक जाए। गुरु को पकड़ना और गुरु को छोड़ना ये दोनों एक ही सूत्र है एक क्षण जब गुरु को पकड़ना होता है उसके बिना कोई शुरुआत नहीं होती और एक क्षण जब गुरु को छोड़ना होता है क्योंकि फिर उसके साथ कोई यात्रा नहीं होती गुरु सिरह की तरह है जिस तरह में चढ़ना भी होता है और फिर जिसे छोड़ भी देना होता है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 आप कहते हैं जिस सीढ़ी ने यहां तक पहुंचाया और उसको छोड़ने की बात ही गलत है तो आप सीढ़ी पर ही रह जाते हैं और सीढ़ी पर रह जाना कोई उपलब्धि नहीं सीढ़ी को जैसा पहले सोपान पर पकड़ा था वैसा आप ही सोपान पर छोड़ना पड़ेगा लेकिन कुछ जो कहते हैं कि जब सीढ़ी को छोड़ना ही पड़ेगा तो पकड़े ही क्यों वे नीचे ही खड़े रह जाते हैं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 क्योंकि तो गुरु को एक तो पकड़ना मुश्किल और पकड़ के छोड़ना और भी मुश्किल है पकड़ना ही मुश्किल पहले तो क्योंकि पकड़ने का मतलब अहंकार का त्याग आता बड़ा कठिन पीड़ादायी अहंकार हजार उपाय खोजता है गुरु से बचने के कृष्ण मूर्ति के पास सुनने वालों में अधिक संख्या ऐसे अहंकारियों की है जो गुरु से बचने के लिए कोई रेशनलाइजेशन कोई तर्क चाहते थे उनको कृष्णमूर्ति से बड़ी तृप्ति मिली वो सीढ़ी से बचने चाहते थे क्योंकि सीढ़ी तो अपने तो तोड़ना को तोड़ना पड़ता था कृष्णमूर्ति को सुनकर उन्हें बड़ा भरोसा आया की ठीक है अब गुरु की कोई जरूरत नहीं हम काफी हम ही पहुंच जाएंगे कृष्णमूर्ति के कारण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 गुरु अंत नहीं सिर्फ मार सिर्फ इशारा है। जैसे मैं अंगुली दिखाऊं चांद की तरफ से बोल रहा है चांद रात मेरी अंगुली पकड़ना अंगुली चांद नहीं और जो अंगुली को पकड़ लिया वो चांद तक कभी भी नहीं पहुंच पाया तो इस अंगुली को पकड़ने में वो जर अंगुली तो भूल जाओ इशारा तो हट जाने दो चांद पर आठ चली जाए इतना अंगुली का काम था इसके बाद अंगुली बीच में ना आए तो लोग गुरु को पकड़ के हटके हुए मेरे मित्र, तर... कई कहा मेहर बाबा के परम भक्त थे कोई 30 साल से, मेहर बाबा को उन्होंने सब समर्पण किया के बाद उन्होंने फिर कुछ नहीं किया वो मुझसे कहते हैं कि कुछ करने का सवाल ही नहीं अब जब बाबा की इच्छा होगी तो जो उनकी मर्जी ये बात तो बड़ी अच्छी लेकिन वो मित्र शराब पीना जारी रखे बेईमानी करना जारी रखे सब जैसी जिंदगी थी उसको मैं वैपिट जारी रखा हो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 जीवन तो वैसा ही रहा जैसा तब था जब अहंकार के साथ जुड़े उसमें रत्ती भर पकना पड़ा तो अहंकार तो गया नहंकारी ने कभी शराब पी नहीं पी नहीं सकता क्योंकि अहंकार को बुलाने के लिए शराब पीनी पड़ती तो निरअहंकारी के पास बुलाने को कुछ नहीं बचता तो शराब का क्या सवाल निरअहकारी ने कभी क्रोध नहीं किया है क्योंकि अहंकार को चोट लगती है तो ही क्रोध होता तुम्हें तो उन मित्र को कहता कि तुम क्रोध भी करते हो शराब भी पीते हो चोरी बेईमानी धोखा सब करते हो जैसे तुम थे वैसे ही हो वो तो कहते सब गुरु को छोड़ दिया अब जो उनकी बच्ची तो गुरु को छोड़ने वाले लोग भी गुरु से बचने वाले लोग भी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 तो फिर माँ भी मरेगी और वो खुद भी मरेगा लेकिन 9 महीने तक इनिशिएशन है, 9 महीने तक दीक्षा चल रही 9 महीने तक माँ के दिए बेटे का दिया चल रहा है 9 महीने तक माँ की श्वास बेटे की श्वास बन रही 9 महीने तक माँ का खून बेटे का खून बन रहा है 9 महीने तक बेटा अलग नहीं है वो तो माँ की ही धड़कन लेकिन जैसे ही वो तैयार हो जाए उसका दिया जलने के योग हो जाए तेल जुट जाएगा बाती आ जाएगी जैसे ही पक्का हो जाएगा कि यंत्र पूरा हो गया और अब बेटा खुद अपनी फेफड़े ऐसी सांस ले सकता है वैसे ही को गर्भ के बाहर आ जाना लेकिन माँ भी बेटे को गर्मी नहीं रखना चाहती नासमझी के कारण और बेटा भी गर्व में रहना चाहता है इसलिए प्रसव में इतनी पीड़ा होती है तो प्रसव में पीड़ा नहीं होनी चाहिए प्रसव में पीड़ा का कोई भी कारण नहीं वैज्ञानिक कहते हैं कि प्रसव की घटना इतने आनंद की घटना हो सकती है जितनी पीड़ा की इतने ही आनंद की अब फ्रांस में कुछ प्रयोग हुए काफी बड़ी मात्रा में जल सिद्ध होता है कि दुख तो प्रसव से बिल्कुल जाग सकता है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 ठीक सागर का पानी ही होता है गर्भ उसी अनुपात के केमिकल्स होते हैं उसमें वैज्ञानिक कहते हैं चूंकि आदमी पहला जन्म मछली की तरह हुआ इसलिए अब भी जब वो पहला जन्म लेता है तो उसे मछली की पूरी व्यवस्था चाहिए। इसलिए गर्भ में पूरा सागर का वातावरण है इसलिए स्त्रिया मिट्टी खाने लगती हैं, नमक खाने लगती है नमक, लगती, नमक की कमी पड़ जाती शरीर सारा नमक गर्भ खींच लेता तो है क्योंकि गर्भ में छी सागर के जल की स्थिति होनी चाहिए उसमें तैरता है बच्चा वो छीट सागर में ही है लेकिन नौ के बीच वो तैयार हो जाए उससे जल्दी भी अगर बाहर निकला आए तो भी खतरनाक है क्योंकि अधूरा होगा में पैदा हो जाए तू तो भी ठीक नौ महीने पूरे करें बच्चा भी भीतर रहना चाहता है इसलिए मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि बच्चा जब पैदा होता है तो जीवन का सबसे बड़ा दुख उसको वो ट्रामा करते वो घटित होता है क्योंकि बच्चे को इतना बड़ा शाख लगता है कि जिंदगी इतनी सुखद थी और वहां से एकदम दुख में पैदा आ खुद सांस लेना पहला काम उसको होता है। क्योंकि काफी कष्ट जिसने कभी सांस ना लियो उसे पहली सांस ले और जिंदगी में अधूरा अलग छूट जाता है असहा है हाँ। तो बच्चा भी भीतर रोकना चाहता है और मां भी भीतर रोकना चाहती है और पूरी प्रकृति बाहर खेलती इसलिए दुख होता है इसलिए पीड़ा होती है प्रसव की पीड़ा है सम्मोहन करने वाले वैज्ञानिकों ने अनेक हजारों स्त्रियों को सम्मोहित करके ये समझाया कि प्रसव में कोई पीड़ा नहीं है ये बड़ा आनंद का कृत लेकिन तुम बच्चे को जाने दो छोड़ो रिलैक्स विश्राम की अवस्था में बच्चे को बाहर जाने दो उसे रोको मत सिकोड़ो मत अपने को खोलो और बच्चा जाए पीड़ा नहीं हुई पी। फ्रांस में एक अलग विधि विकसित हो गई लाखों स्त्री बिना पीड़ा के बच्चों को जन्म दे। कोई पीड़ा नहीं और अभी नई जो खोज है वो ये है की ये तो पहला कदम जब ठीक से ये कदम आगे बढ़ जाएगा तो स्त्री को बच्चा पैदा करने में जैसे आनंद का अनुभव हो सकता वैसा उसे किसी चीज में कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि इतना बड़े सृजन की घटना और नौ महीने का बोझ और नौ महीने का तनाव जब एक क्षण में मुक्त होगा तो जो हल्का है जो शांति तूफान के बाद भीतर आ जाएगी लेकिन उससे वंचित है और ऐसा नहीं कि माँ गर्भ में ही बच्चे को रोकना चाहती बाद में भी पूरी कोशिश करती जब तक बहू घर में न आ जाए तब तक वो कोशिश और इसलिए सास वह में जो कले है वो गर्भ से शुरू हो गई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 तो कि वो खुश होगी की बच्चा जितना मुक्त होता जाए जितना स्वतंत्र होता जाए साधारण अज्ञानी माँ की तरह गुरुओं की भी जमा वो ठीक गुरु नहीं जो शिष्य को रोक लेना चाहते हैं। वो साधारण माताओं की तरह वो तो शिष्य का जाना दुखपूर्ण होता है उनको भी और शिष्य को भी और वो सब कहे के कष्ट खड़े करते सब तरह के व्य प्रलोभन खड़े करते उनको कोई ज्ञान नहीं हुआ अगर ज्ञान हो तो गुरु का ये पहला काम है कि जैसे ही गर्भ के दिन पूरे हो जाए और जैसे ही बच्चा राजी हो जाए सिर्फ राजी हो जाए अपनी यात्रा पर तो वो बुद्ध की तरह कह दे अब तू दीपो भाव तू अपना दिया हो अब तू जा अपनी यात्रा पर, अब तू मुझे छोड़ दे मुझे भूल जाऊँ ठीक माँ ठीक गुरु गर्व के बाद व्यक्ति को पूरी तरह स्वतंत्र करने की कोशिश में लग जाएंगे गुरु के गर्भ में जाना जरूरी शिष्य होने का अर्थ है गुरु के गर्भ में प्रवेश ये कोई शरीर में प्रवेश नहीं लेकिन गुरु की चेतना के दायरे में प्रवेश है और जब ये गर्भ पूरा हो जाए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 जाने के लिए जितना तर्क छूटता चला जाए उतना उपयोग भीतर तो सरलता ले जाएगी बाहर जटिलता ले जाएगी इसलिए वैज्ञानिक का चिंतन बहुत जटिल हो जाता है और जितने विज्ञान की शिक्षा बढ़ती जाती है उतने ही लोगों के चित्त की शांति समाप्त होती चली जाती है और उनके आत्मा से संबंध विच्छिन्न होते चलेगा यम ने कहा कि हे प्रीतम तूने जो पाया है यह बुद्धि तल्प से नहीं मिल सकती लेकिन बुद्धि भी एक काम कर सकती है वो ज्ञानी के द्वारा कहे हुए वचनों को समझने में निमित्त हो सकती है तो इतना ही उसका उपयोग हो सकता है और जैसे ही समझ आ जाए उसे हटा देना चाहिए। मैं जानता हूँ कि कर्म फल रूप निधि अनिप्य करें क्योंकि अनित्य विनाशीन वस्तुओं से वह नित्य परमात्मा नहीं मिल सकता इसलिए मेरे द्वारा कर्तव्य बुद्धि नाचिकेत नामक अग्नि का चयन किया गया अनित्य भोगों की प्राप्ति के लिए नहीं अतः उस निष्काम भाव की अपूर्व शक्ति से मैं नित्य वस्तु परमात्मा को प्राप्त हो गया की मैं परमात्मा को प्राप्त हो गया विशेष अग्नि की प्रक्रिया एक विशेष अग्नि में जल के न परमात्मा को प्राप्त हो गया इस अग्नि को नचिकेता के, के स्मरण में उसने नाचिकेत अग्नि नाम दिया है इस अग्नि के संबंध में दो बातें तीन बातें समझ लेनी चाहिए पहली बात जब यम ने कहा कि ये अग्नि हृदय की गुफा में छिपी यह आपके भीतर सच तो यह है उसी आदमी के कारण आप जी रहे इसलिए अगर आपके शरीर का तापमान नीचे गिर जाए अंठानबे डिग्री तो मौत करीब आने लगती है ११० डिग्री के पास पहुंचने लगे तो मौत करीब आने लगती है अंठानवे और एक डिग्री के भीतर आपका तापमान बना रहे है तो ही आप शरीर में रह सकते हैं अंथा आपका शरीर संबंध छूट जाए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 इस अग्नि का अभी आप एक ही उपयोग जानते हैं शरीर में जीना इस अग्नि का एक और उपयोग भी, भी है, इस शरीर के पास उठना ये अग्नि ऊर्जा है इस ऊर्जा का वाहन बन सकता है इससे बाहर जाया जाता ये अग्नि जैसा शरीर में लाती है ऐसा ही शरीर के भीतर भी नहीं जा सकती एक बात सदा स्मरण रखे जिस रास्ते से आप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 तूफान आ जाए आप डर जाएंगे कि कहीं दिया बुझ न जाए तो आप एक बर्तन दिए के ऊपर हाँ बचाने के लिए हो सकता था तूफान दिए को न बुझा पाते लेकिन आपका ढका हुआ बर्तन बहुत जल्दी बुझा देगा क्योंकि ढके हुए बर्तन के भीतर की थोड़ी सी जो ऑक्सीजन है उसके जल जाने के बाद दिया नहीं जल सकता दिया बुझ जाए आपको चौबीस घंटे सांस लेनी पड़ गई एक क्षण भी सांस रुक जाए आप तो कि आप समाप्त हो क्योंकि सांस ऑक्सीजन को भीतर ले जाके अग्नि को प्रज्वलित कर रही है तो आपके जीवन में उतनी ही गति होगी जितनी गहरी आपकी सांस होगी आप उतने ही जीवन तो स्वस्थ होंगे जितनी गहरी सांस होगी जितने उथली श्वास होगी हो आपका जीवन मुर्दा मुर्दा हो जाए क्योंकि तो अग्नि कब बहुत उथली सांस ले रहे कारण जिनके कारण हम उजली सांस ले रहे हैं और वैज्ञानिक कहते हैं कि जब तक मनुष्य को तो गहरी सांस लेना न सिखाया जाए योग तो बहुत सदियों से कहला है तब तक आदमी पूरी तरह जी नहीं पाता और जो पूरी तरह जी नहीं पाता वो ऊर्जा उसके पास इतनी होती ही नहीं कि भीतर की तरफ जा सके इसलिए योग ने प्राणायाम की कलाएं सोची प्राणायाम की कलाएं भीतर की अग्नि को ज्यादा प्रज्वलित करने की की अतिरिक्त अग्नि भीतर हो जिसको हम अंतरयात्रा में उपयोग कर सके वो फ्यूल इन्ह पेट्रोल डाल देते हैं गाड़ी में वो चलता पेट्रोल छिपी हुई आग है आप भी बिना आग से नहीं जी सकते सारा जीवन आपसे जी रहा है वृक्ष हवा से ऑक्सीजन ले रहे हैं और जी रहे बस उपक्षी ऑक्सीजन ले रहे हैं और जी रहे सारा गहरी आपकी श्वास होगी लेकिन आदमी बच्चे सिर्फ गहरी श्वास लेते हैं बच्चों को सोते हुए देखें तो उसका पेट ऊपर उठता है और नीचे गिरता है उसकी श्वास ठीक नाभी तक जाती है एक बड़े आदमी को सोया हुआ देखता उसका सीना ऊपर उठता हो देखता उसकी श्वास नाभी तक नहीं जाती बस ऊपर ऊपर चली जाती और उसके पेड़ों में कोई तीन हजार जिनमें कोई 500 सौ सात तक ऑक्सीजन पहुंचती है बाकी ढाई हजार क्षेत्रों में कार्बन डाइऑक्साइड भरा रह है तो वो मृत्यु का लक्षण है वो मरी हुई गैस जिसमें कोई आग नहीं रहती हमारे जीवन की हजारों बीमारियां उस मरी हुई गैस के कारण पैदा होती गहरी सांस अग्नि को प्रज्वलित करती दूसरा सुख समझे के अग्नि को प्रज्वलित करना हो तो जितनी गहरी सांस हो उतना उपयोग, उतने आप धबक कर जियेगी इसलिए हम ध्यान के इस पहले प्रयोग में 10 मिनट तक गहरी से गहरी सांस की कोशिश करते हैं इस कोशिश में आपकी अग्नि प्रज्वलित होती है। इस प्रज्वलित अग्नि को फिर भीतर ले जाया जा है नहीं तो आपके पास शक्ति ही नहीं होती जो आप भीतर जा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 अनथकरा के फिर बाहर आ जा इसलिए दूसरा चरण है ध्यान का जिसमें आपको अपने मन के समस्त दबे वेद बाहर फेंक पूरे निसंकोच भाव से सारी बुद्धि छोड़ छोड़कर, ली सब जो दबा हुआ है बात फेंक देना रोने रोए नहीं जिंदगी से कितनी बार रोने को दबा लिया वो पत्थर की तरह पड़ा हुआ है वो हटता नहीं और जब तक आप तब तक वो बाधा हटेगी जिंदगी हो गई खिल खिलाते हंसे नहीं क्योंकि सभ्यता खिल खिलाते हाथते नहीं जब आप पूरा खिल खिलाते हंस लेंगे अचानक पाएंगे कि बीतर कोई कोई अड़चन वो टूट के बिखर गई नाचे नहीं खूले नहीं क्योंकि बचपन से ही हम बच्चों को कह रहे हैं शांत बैठो उसकी वजह से इतनी आसान अशांति है दुनिया में तो बच्चा अगर बचपन से ही नाच ले कूद ले आनंदित हो इतनी अशांति ना हो लेकिन बच्चे को हम कह रहे हैं बैठो शांत वो बैठ तो गया लेकिन भीतर अशांति चलेगी क्योंकि बच्चा अभी सजीव है मरने पर लोग शांत बैठते हैं वो तो अभी जिंदा अभी जिंदगी आई अभी जिंदगी नाचना चाहती कूदना चाहती हरनों की तरह उछलना चाहती उसको हमने कह दिया शांत बैठो वो बैठा है शांत लेकिन भीतर ऊर्जा कंपित हो गई वो कंपित ऊर्जा रुक जाएगी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 और तीसरा चरण है चोट मारने के लिए ताकि ऊर्जा भीतर की तरफ और ऊपर की तरफ बहने लगे ध्यान रहे पानी नीचे की तरफ बहता है वो स्वभाव पानी को ऊपर ले जाना हो तो पंप करना पड़ता है उसे के देने पड़ते हैं ऊपर की तरफ तब वो ऊपर की तरफ जाता है आपकी ऊर्जा भी शायद नीचे की तरफ बह रही है ये हूंकार ये हु, हु की आवाज ये सिर्फ आवाज नहीं है जब आप खू कहते हैं तो आपकी नाभि के नीचे जोर से चोट पड़ती है। वो जगह वही है जहां से काम ऊर्जा पैदा होती है, जहां से ऊर्जा नीचे की तरफ बैठी इस हु की चोट बाधाओं के अड़ पर अग्नि के जल जाने पर ऊर्जा को कुंडली के मार्ग से आपकी रीढ़ के मार्ग से ऊपर की तरफ गतिमान है। तो जोर से ये चोट हो उतनी ही ऊर्जा आग आपकी नाभि से उठकर, आपके काम केंद्र से उठक एक सर्फ की चरण फन फैलाकर रीढ़ से उसने ऊपर शुरू हो जाएगी उसको ही योग्य कुंडली का और जिस दिन ये ऊर्जा आपके अंतिम चक्र सहस्त्र पर पहुंचती तो है तो जीवन का कमल फिर जाता है नचिकेत अग्नि के ये सूख है जिसमें सब प्रकार के भोग मिल सकते हैं जो जगत का आधार यज्ञ का चिर स्थायी फल निर्भयता की अवधि और स्तुति करने योग एवं महत्वपूर्ण है तथा वेदों में जिसके गुण नाना प्रकाश के गाए गए और जो दीर्घ काल तक की स्थिति से सम्पन्न है ऐसे स्वर्ग लोक को देखकर भी तुमने धैर्यपूर्वक उसका त्याग कर दिया इसलिए मैं समझता हूँ कि तुम बुद्धिमान तो जो योग माया के पर्दे में छिपा हुआ सर्वव्यापी सबके हृदय रूप गोहा में स्थित संसार रूप ग्रहण वन में रहने वाला सनातन है ऐसे उस कठिनता से देखे जाने वाले परमात्म जै को शुद्ध बुद्धि युक्त साधक अध्यात्म योग की प्राप्ति के द्वारा समझ कर हर्ष और शोक को त्याग कर देता है मनुष्य धर्म में उपदेश को सुनकर बलि भाती ग्रहण करके और उस पर प्रवेद पूर्वक विचार करके इस सूक्ष्म आत्म तत्व को जानकर अनुभव कर लेता है तब वह आनंद स्वर्गम को पाकर आनंद में ही मग्न हो जाता है हम नचिकेता के ताके लिए परम द्वार मैं परम धाम का द्वार खोला हुआ मानता हूं जहाँ पूर्वक दरता से मेरा विभाव से ऊर्जा को भीतर की तरफ ले जाने की चेष्टा करनी वो द्वारा खोला ही हुआ है आप उस द्वार की पर बढ़े नहीं कि मंदिर